प्रभु पद पंकज नावि शिशा गरजह भालू महाबल की साकल कपिसेना चितय कृपा करे नाम राम कृपा बल पाए कपिंदा भय पक्ष युत मनहु गिरी अरसिम तब कि पयाना भय सुन्न दर शुभना वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं महान बलवान रिच और बानर गरज रहे हैं श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए सकल मंगलमय केसुपयाल सगुन यहनीति प्रभु पयान जाना बै दे पर कि बाम अंगजन कही दे ही। जोई जोई सकुन जान केय रावि सोई चलाकटक को बर पारा गर बालर भालु अपारा जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है लीला की मर्यादा है प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपस्कुन हुए सेना चली उनका वर्णन कौन कर सकता है असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं धारी चले गालुक्रहीगम गि गज चे करही नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं